महाभारत द्रोण पर्व द्रोणपर्व षडशीति तमोध्याय संजय का को उपाल संजय उवाच हत संप्रवक्षा मैं सर्व प्रत्यक्ष दर्शिवान् शुश्रू सस्व शिरो तव जपन महान संजय कहते महाराज मैंने सब कुछ प्रत्यक्ष देखा है वह सब आपको अभी बताऊंगा स्थिर होकर सुनने की इच्छा कीजिए इस परिस्थिति में आपका महान अन्याय ही कारण है गोद के तुबंधो याद तब विलापो निष्फलो राजभ भरत श्रेष्ठ राजन जैसे पानी निकल जाने पर वहाँ पूल बांधना व्यर्थ है उसी प्रकार इस समय आपका यह विलाप भी निष्फल है आप शोक न कीजिए अन्यम कृतांत्यादुतो विधि माँ शुचो भरत श्रेष्ठ काल के इस अद्भुत विधान का उल्लंघन करना असंभव है भरतभूषण शोक त्याग दीजिए यह सब पुरातन प्रारब्ध का फल है यदि तम ही दूता कुछ निवर्त पुत्राच न व्यसन आजेत यदि आप कुंती नंदन युधिष्ठिर तथा अपने पुत्रों को पहले ही जुए से रोक देते तो आप पर यह संकट नहीं आता युद्ध काले पुनः प्राप्ति तदा यदि निवर्तिरब्धा नवाम व्यसन माँ व्रजेन् फिर जब युद्ध का अवसर आया उसी समय यदि आपने क्रोध में भरे हुए अपने पुत्रों को ब्रल पूर्वक रोक दिया होता तो आप पर यह संकट नहीं आ सकता था दुर्योधनम चा विधेय बधनी ते ते पुरा यदि कुरु न चोदय नाम व्यासनम आजेत यदि आप पहले ही कौरवों को यह आज्ञा दे देते कि इस दुर्विनत दुर्योधन को कैद कर लो तो आप पर यह संकट नहीं आता तत्व बुद्धि व्यभिचार उपलब्ध पांडवाः पांचाला विष्णु सर्वे ये आपकी बुद्धि के वैपरीत्य का फल पांडव पांचा समस्त विष्णुवंशी तथा अन्य जो जो नरेस हैं वे सभी भोगेंगे सकृ पितृकर्म त्रस्थाप्य सत्पथे वर्तेथा यदि धर्मे न व्यसन मजेत यदि आपने अपने पुत्र को सन्मार्ग में स्थापित करके पिता के कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म के अनुसार बर्ताव किया होता तो आप पर यह संकट नहीं आता तम तो प्राज तमो लोह के हित्वा धर्मम सनातनम दुर्योधनस्य करण से शकुन शान्व आप संसार में बड़े बुद्धिमान समझे जाते हैं तो भी आपने सनातन धर्म का परित्याग करके दुर्योधन कर्ण और शकुनि के मत का अनुसरण किया है तत्म विजन अर्थे निधु राजन आप स्वार्थ में सने हुए हैं आपका यह सारा विलाप कलाप मैंने सुन लिया यह विश्व स्थित मधु के समान ऊपर से ही मीठा है इसके भीतर घातक कटुता भरी हुई है न मन्यत तथा कृष्णो राजानम पांडवम पुरा नीस्म नव च्रोणम यथावाम मन्यते च्युत अपनी महिमा से चुत न होने वाले भगवान कृष्ण पहले आपका जैसा सम्मान करते थे वैसा उन्हें पुत्र राजा युधिष्ठिर भीष्म तथा द्रोणाचार्य का भी समाधर नहीं किया है अजानत सू ता राजधर्मा तदा प्रभति कृष्ण न तथा बहुमतें परंतु जब से कृष्ण ने यह जान लिया है कि आप राजोचित धर्म से नीचे गिर गए हैं तब से वे आपका उस तरह अधिक आदर नहीं करते हैं परुषाण उच्यमान्च यथा पाथानुपेक्षते तस्बंध प्राप्त स्वाम पुत्राणाम राज्य काम को राज्य दिलाने की अभिलाषा रखने वाले महाराज कुंती के पुत्रों को कठोर बातें गालियां सुनाई जाती थीं और आप उनकी उपेक्षा करते थे आज उसी अन्याय का फल आपको प्राप्त हुआ है पितृपतामहम राज्यम अपवृत्तम तदा नघ अथ पार्थोर्जिता कृष्णाम पृथ्वी प्रत्यप्य था निष्पाप नरेश आपने उन दिनों बाप दादों के राज्य को तो अपने अधिकार में कर ही लिया था फिर कुंती के पुत्रों द्वारा जीती हुई संपूर्ण पृथ्वी का विशाल साम्राज्य भी हड़प लिया पांडुना कौरवाणाम यश तथा ततचाप्यधिकम भूय पांडव धर्मचारी भीम राजा पांडु ने भूमंडल का राज्य जीता और कौरवों के यश का विस्तार किया था फिर धर्मपरायण पांडवों ने अपने पिता से भी बढ़ चढ़कर राज्य और सुयश का प्रसार किया है तेषा तत् त्वामासाध्यम पित्र भ्रंसित राज परंतु उनका वैसा महान कर्म भी आपको पाकर अत्यंत निष्फल हो गया क्योंकि आपने राज्य के लोग में पढ़कर उन्हें अपने पैतृक राज्य से भी वंचित कर दिया यत युनयुद्ध काले न गार्हसेते नरेश्वर आज जब युद्ध का अवसर उपस्थित है ऐसे समय में जो आप अपने पुत्रों के नाना प्रकार के दोष बताते हुए उनकी निंदा कर रहे हैं यह इस समय आपको शोभा नहीं देता है नहीं नि रक्षति राजो युनो जीवित मृणे समू विगाना युते सत्यर्षवा राजा लोग रण क्षेत्र में युद्ध करते हुए अपने जीवन की रक्षा नहीं कर रहे हैं वे क्षत्रेश्वरोमणि नरेश पांडवों की सेना में घुसकर युद्ध करते हैं याम तो कृष्ण अर्जुन हो सेनाम जाम सात्यकीवरह रक्षे रन कोम युद्धे चमोम कौरवही श्री कृष्ण अर्जुन सात्यकी तथा भीमसेन जिस सेना की रक्षा करते हों उसके साथ कौरवों के सिवा दूसरा कौन युद्ध कर सकता है ए साम के सो साम मंत्री यशा जोद्धा गुणाकेशो ये जनादन यजोद्धा योद्धा वृकोधर कोहितान्विषे जोधुमर्तधर्मा धनुर्धर अजयभ्यो ये वातेषा पदागा जिनके योद्धा गुणाकेश अर्जुन हैं जिनके मंत्री भगवान श्री कृष्ण हैं तथा जिनकी ओर से युद्ध करने वाले योद्धा सातिकी और भीमसेन हैं उनके साथ कौरवों तथा उनके चरण चिन्हों पर चलने वाले अन्य नरेशों को छोड़कर दूसरा कौन मरण धर्म धनुर्धर युद्ध करने का साहस कर सकता है यत्तु सख्यत कर्तुम अंतरग्ञ जनाधिप क्षत्र धर्मरत सूर तवन कुर कौरवाह अवसुर को जानने वाले क्षत्रिय धर्मपरायण सूरवीर राजा लोग जितना कर सकते हैं कौरव पक्षी नरेश उतना पराक्रम करते हैं यथा तो पुरुष व्याघ्र युद्धम परम संकटम गुरुणाम पांडव ही साधम तत्सर्व तृणुतत्त पुरुष सिंह पांडवों के साथ कौरों का जिस प्रकार अत्यंत संकटपूर्ण युद्ध हुआ है वह सब आप ठीक ठीक सुनिए इति श्री महाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवर्वणि संजय वाक्य तमोध्या इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथव पर्व में संजय वाक्य विषयक छियालीसवां अध्याय पूरा हुआ